श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी त्रिगुणा तीतानंद शारदा के अपने गंतव्य स्थान की सूचना न देने पर भी काशीपुर में पूछताछ करने पर पिता को मालूम हो गया कि वे पूरी गए हैं अतः उन्हें लौटा लाने को उनके माता पिता 27 जनवरी अट्ठारह ईस्वी को पुरी के लिए चल दिए वहां पहुंचने पर उनकी शारदा से भेंट हुई माँ के स्नेहपूर्वक कुशल पंगल पूछने पर उत्तर में शारजा ने पूर्वक अपनी भ्रमण गाथा कह सुनाई पासकुड़ा से आप लोगों को पत्र लिखकर मैं चल पड़ा परंतु दो दिन कहीं कुछ भी खाने को नहीं मिला बड़ी भूख और थकान के कारण चलने में बहुत कष्ट होने लगा संध्या के पूर्व अवश्य ही कोई बस्ती मिल जाएगी इस आशा के साथ मैं चलता रहा परंतु शाम को मैंने अपने को एक बड़े जंगल के सामने पाया जिसके बीच से होकर एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी जा रही थी सर्वशक्तिमान भगवान के भरोसे मैं उसी पथ पर चल पड़ा किंतु दुर्भाग्यवश मैं जितना ही आगे बढ़ता गया वन भी उतना ही घने से घना होता गया अंत में मैं अंधेरे में ऋषा ज्ञान खो बैठा क्या करता मैं अपने गुरुदेव का परमहंस देव का नाम जपने लगा तथा सर्वान्तर सर्वनियंता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा दूसरा कोई उपाय न देख मैं सामने के एक बड़े पेड़ पर चढ़कर उसकी डाल पर सो गया अचानक ऐसा लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है कौन यह रात के अंधेरे में समझ पाना असंभव था कंठस्वर फिर सुन पड़ा सन्यासी महाराज भूख लगी है क्या ये खालो। यह बदास हैं खा लो यह कह कहकर वह आदमी चला गया और फिर एक लोटा पानी ला मुझे देकर पता नहीं कहां अदृश्य हो गया घोर घने वन में इस प्रकार अचानक एक व्यक्ति के आने और सहानुभूति प्रदर्शित करने पर मैं अभिभूत हो गया मैं समझ ही नहीं सका कि यह कैसे हुआ अतः इसे परम करुणा में परमेश्वर की कृपा मानकर जहां पर वह व्यक्ति खड़ा था उसी और मैं काफी देर तक एक तक देखता रहा जो उस थोड़ी सी वस्तु को खाकर मैंने अपनी भूख मिटाई इसी प्रकार रात बीती सवेरे उठकर मैं इधर उधर चारों ओर ढूंढने लगा पर इस घने वन में कहीं भी कोई बस्ती या किसी मनुष्य का चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया पूरी जाते समय काशीपुर में तारक स्वामी शिवानंद ने उन्हें खाली हाथ देखकर कर रुपये दिए थे परंतु इतने कष्टों के बावजूद उन्होंने उसमें से एक भी पैसे का उपयोग नहीं किया उस समय ऐसा तीव्र था उनका वैराग्य कुछ दिन तक सारदा ने माता पिता को साथ लेकर पुरी के मंदिरों के दर्शन किए तदुपरांत वहाँ और भी कुछ दिन आनंदपूर्वक बिता कर वे उन सब के साथ कलकत्ता लौटे इधर कॉलेज में एफ़ए की परीक्षा को लेकर एक महीना बचा था किसी को भी आशा न थी कि वे परीक्षा में पास होंगे क्योंकि पूरे वर्ष पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही नहीं हुई थी परंतु वे अप्रत्याशित रूप से उत्तीर्ण हो गए इसके बाद शारदा के मन में पुनः वैराग्य का उदय हुआ वे बीच बीच में घर से पता नहीं कहा चले जाते अपने ही भाव में डूबे रहते तथा संसार के प्रति तीव्र विरक्ति प्रकट करते थे बड़े भाई विनय का यह सब देख कर, कर उन्हें संसार में खींच लाने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगे सर्वप्रथम तो उन्होंने एक बृहद वशीकरण यज्ञ का आयोजन किया जिसका उद्देश्य था मंत्र के प्रभाव से शारदा के मन को संसार में लौटा लाना बारह ब्राह्मणों द्वारा एक महीने बाहर एक महीने बारह दिन तक यज्ञ चलता रहा परंतु उन ब्राह्मणों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उन्हें गृहस्थी में लौटा लाना असंभव है इस पर भी विनय बाबू हिम्मत नहीं हारे तथा अन्य विविध उपाय अपनाने लगे इस प्रकार तरह तरह से काफ़ी धन खर्च करने पर भी कोई फल नहीं हुआ अंत में दूसरा कोई उपाय न देख वे परमहंस देव के शिष्यों के पास गए और उन्हें सब कुछ बतलाते हुए शारदा को संसार में लौटा लाने के लिए उनके गुरु भाइयों से सहायता मांगने लगे एक महीने बाद शारदा को यह सब कुछ पता चला और इससे संसार के प्रति उनकी वितृषणा और भी अधिक बढ़ गई